तृतीय येकोजवाणी शत ईशनी सर्वांगलोकाशनीभवे संभव चेतद्व विदुर्मृतास्ते जो एक जगत जाल का अपनी स्वरूपभूत शासन शक्तियों द्वारा शासन करता है उन विविध शासन शक्तियों द्वारा सम्पूर्ण लोकों पर शासन करता है तथा जो अकेला ही सृष्टि और उसके विस्तार में सर्वथा समर्थ है इस ब्रह्म को जो महापुरुष जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं एको ही रुद्रो नदती या इमान लोकाशत ईशनी प्रत्यंग भुवनाली गोपाल जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है वह रुद्र एक ही है इसीलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरे का आश्रय नहीं लिया वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है विस्वतक्षुर विस्वतमुखो विस्वत बाहुर्त विश्वतस्पात देव सब सब जगह जगह वाला तथा सब जगह मुख वाला सब जगह हाथ वाला और सब जगह पैर वाला आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला वह एकमात्र देव परमात्मा मनुष्य आदि जीवों को दो दो हाथों से युक्त करता है तथा पक्षी पतंग आदि को पाखों से युक्त करता है यो देवा प्रभुवच्चोदेस्वाधिद्रो महर्षि हिण्यगर्भम जनयास पूर्व स नो बुद्धिया शुभया संयुनो जो रुद्र इत्यादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे याते ते रुद्र शिवा तनु रघो राप का श्री दयाल्तनुवासतमया गिर संताभि हे रुद्रदेव तेरी जो भयानकता से शून्य सौम्य पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणमयी मूर्ति है हे पर्वत पर रहकर सुक्का विस्तार करने वाले शिव उस परम शांत मूर्ति से तू कृपा करके हम लोगों को देख गिरिशंत हस्ते विभर शिवाम हे गिरिशंत जिस बाण बाण को फेंकने के लिए तू हाथ में धारण किए हुए है हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले देव उस बाण को कल्याण में बना ले जीव रूप जगत को नष्ट न कर कष्ट न दे तत पर ब्रह्म परम पर थालिखा सर्वूते सुगूम जीव परिवेषिता रूप जगत के परे और हिरण्य गर्भरूप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाते हैं संबंध अब इस मंत्र में ज्ञानी महापुरुष के अनुभव की बात कहकर परमात्म ज्ञान के फल की दृष्टा दिखलाते हैं वेदाहे तम पुरुषम महात्यवर्ण तमसपरस्ताति मृत्युमें नान्य पंथा विद्यते जलाय अविदारूप अंधकार से अतीत तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशस्व रूप इस महान पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है परम पद की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है यस्मा परम ना परमस्तव किसमान नाड़ी जो नो योजना जिससे जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं। भी नहीं बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म और न महान ही है जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। हैदो तदुतरतरम तदूपम सैतूरमृतास्ते भवेतरे दुख में उस पहले बताए हुए हिरण्य गर्भ से जो अत्यंत उत्कृष्ट है वह परब्रह्म परमात्मा आकार रहित और सब प्रकार के दोषों से शून्य हैं जो इस पर परमात्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं परंतु इस रहस्य को जानने वाले दूसरे लोग बार बार दुख को ही प्राप्त होते हैं सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशय सर्व्यापी स भगवान सर्वगत शिव वह भगवान सब और मुख सिर और गिवा वाला है समस्त प्राणियों के हृदय रूप गिफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुंचा हुआ है महान प्रभुर वही पुरुष सत्वस्प्रवर्तक सुनिर्मला ईशानो ज्योतिरव्यय निश्चय ही यह महान समर्थ सब प्रशासन करने वाला अविनाशी एवं प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषपुरुषोत्तम अपनी प्राप्तिरूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतकरण को प्रेरित करने वाला है अंगुष्ठमात्रषोतरात्मा सदा जानदेष्टा मन्विषो मनसृप्त ये तदिर्मृता परिमाण वाला अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम सदा ही मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है मन का स्वामी है तथा निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से ध्यान में लाया हुआ प्रत्यक्ष होता है जो इस पर परमेश्वर को जान लेता है वे अमर हो जाता है सहस्रशेषा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपा सभोमे विश्व तो वृत्ति दशांगुल वह परम पुरुष हजारों सिरो वाला हजारों आँख वाला और हजारों पैर वाला वह वा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर अति नाभि से दस अंगुल ऊपर हृदय में स्थित है पुरुष एवेदक सर्वभूत भव्यम उतारमृतो यतरा तिरोहती जो अब से पहले हो चुका है जो भविष्य में होने वाला है और जो खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है और वही अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है सर्वतः पाड़पादम तिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोकेमावृत्य तिथती वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला सब जगह आँख सिर और मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है वही ब्रह्मांड में सबको सब ओर सब से घेर कर स्थित है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय सर्वस्य सर्वस्व सर्वस्य शानम स जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है नवद्वारे पुरे देसो लेलायते बही वसी सर्वस्ल लोकस्बर से चरस्य संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत को वश में रखने वाला वह प्रकाशमय परमेश्वर नौद्वारों वाला शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित देही है तथा वही बाह्य जगत में भी लीला कर रहा है संबंध पहले जो यह बात कही थी कि वे समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सब इंद्रियों के विषयों को जानते हैं उसी का स्पष्टीकरण किया जाता है अपनी पदम जवनो गृहीता पश्यचुषोचर्मण सवेद्य वेद्यम न्याति वेत्ता तब आहुरग्रम पुरश महा परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है आँखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं अड़ो रणीयान महियान आत्मा गुहायातम पश्यत शोको धा प्रसाद वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है वह सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है वेदा हमेतमजरम पुराण सर्वात्मा सर्वगतम विभूत जन्म निरोधम प्रवदंती ये ब्रह्मवादि प्रवदंती नि वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं तथा जिसको नित्य बतलाते हैं इस व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान सबके आत्मा जरा मृत्यु आदि विकारों से रहित पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ तृतीय अध्याय समाप्त